इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना जी से पार कर दिया कालिया नाग के विष के कारण जो है यमुना जी के पास जितनी जो घास वृक्ष आदि थे सब विषेले हो गए थे उसी समय जब भगवान ने कालिया नाग का दमन किया क्योंकि रात्रि हो गई थी तो भगवान की इच्छा से ही उस मन में क्या लग गई आग लग गई और जब उस वन में आग लग गई तो सब व्रजवासी घबराने लगे तो भगवान ने सबको कहा कि अपनी नेत्र बंद करो और उस समय भगवान ने दावा अग्नि का पान किया और आज भी वृंदावन में कुंड है जिसको बोलते हैं दावानंद कुंड है। जिस समय भगवान ने अग्नि का पान किया तो भगवान को बेचैन होने लगी थी बेचैनी तो भगवान उस कुंड में स्नान किया था इसी तरह से आगे चलकर प्रलंबा सुर का आदित्य था बालक का रूप धारण कर, कर आया था तो उस समय भगवान ने इसका भी उत्थान कर दिया एक दिन क्या हुआ कि भगवान की गैया घूमती घूमती घूमती मूच के वन में चली गई तो सका भी अपनी को ढूंढने के लिए गए तो सब भी मूंच वन में चले गए उस समय उस वन में आग लग गई तो पूर्ण भगवान ने यहाँ पर भी दावा अग्नि का पान किया था तो दो मरतबा भगवान श्री कृष्ण ने पान किया अग्नि का एक कालियाना दमन के समय भगाया था जब उसको और एक मून के मन में जब गई आ गए थे। आगे सुखदेव जी वर्षा ऋतु के विषय में बताते हैं जब वर्षा होती है तो उस समय क्या होता हैगा कि वर्षा के जल से जो वृक्ष है सब हरे भरे हो जाते हैं और हरियाली भी बढ़ जाती है और वृक्ष बढ़ जाते हैं वृंदावन में तो वृंदावन की सुंदर से वृंदावन बहुत सुंदर है तो वृंदावन की सुंदरता और बढ़ जाती है आगे श्री सुखदेव को स्वामी जी वेणु गीत के विषय बजाते हैं जब त्रिभंगी हो खड़े होकर भगवान पंथी बजाते थे उस समय वृक्ष पर्वत नदियाँ पशु पक्षी देवता आदि सब मोहित हो यमुना जी का जो निर्मल जल है वो ठोस हो जाता था और ठोस पर्वत भगवान की बंसी से पिघलने लग जाते थे इसलिए बंसीनाथ बताया कि बोलो भक्त वस्तल भगवान आगे सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षा गोपियों ने माता कात्यानी का वर्ध किया तो माता कात्यानी जो है इसका वर्णन आता है देवी पुराण के अनुसार जिस समय सती के शव को लेकर महादेव जी मो, मोहित हो रहे थे मोह में थे तो उस वक्त हुआ ये कि महादेव के मोह को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने सती के अंग को सुदर्शन चक्र मारा था इस तरह माता सती के अंग के इक्यावन भाग हुए तो जहां जहाँ सती जी का अंग गिरा वहाँ वहाँ क्या बन गया तीर्थधाम बन गया इसी तरह से सती का एक अंग वृंदावन में भी आया वो आया था सती महारानी के बाल और वही बाल का शक्तिपीठ बना और जो मां कात्याणी के रूप में प्रकट हुआ तो उन्हीं मां कात्याणी का जो व्रत रखा था सारी गोपियां यमुना जी में वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही थी उस वक्त वरुण जी जो है वरुण जी जल के देवता उनके भजन में बांधा होने लगी तो वरुण जी ने भगवान से प्रार्थना करी और जब वरुण जी ने भगवान से प्रार्थना करी तो उस वक्त हुआ यह कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया गोपियों के वस्त्रों को चुराने के कारण श्री कृष्ण का नाम चीर चोर हो गया बोलो चीर चोर भगवान है की जय तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया अब जब सब गोपिया स्नान कर वस्त्र देखने लगी तो वस्त्र तो दिखला ही नहीं तो यहां वहां देखने लगी तो देखा कि वृक्ष पर भगवान बैठे टांग नजर आई भगवान की और गोपियों के वस्त्र उन्हें दिखला ही दिया उस समय गोपियों ने कहा है hey, कहना हमारे वस्त्र तो भगवान ने वस्त्र पहनकर क्या करोगे चले जाओ बार गोपियों ने कन्हैया बाहर नहीं जा सकती वस्त्र बिना क्योंकि बाहर हमें लोग लाज है लोग रहते हैं तो भगवान ने कहा जैसे तुम्हें लोग लाज आती है बाहर जाने में वस्त्र इन्होंकर बाहर लोग रहते हैं इस तरह यमुना जी के भीतर भी रहते हैं तुम्हें तुम्हें वो लोग लाज यमुना जी के अंदर भी रखने चाहिए यमुना जी के अंदर भी वस्त्र इन्हों का स्नान नहीं करना चाहिएगा तो उस समय गोपियों को भगवान ने यह सबक दिया सारी गोपियाँ भगवान से प्रार्थना करने लगी ये कन्हैया अब तू हमें क्षमा कर दे हम हमेशा अपराध कभी नहीं करेगी तब भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को दिया तो कुछ लोग जो मूर्ख लोग हैं वो इस लीला को गलत बयान करते हैं गलत सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो नहाते हुए लड़कियों को देखते थे लेकिन ऐसा नहीं है हकीकत में भगवान ने उनको क्या दिया सबक दिया इस तरह से भगवान ने ये दिव्य लीला करी ऐसे भगवान को करते हैंगे। एक दिन भगवान अपने सकाओं के में घूम रहे थे तो भगवान के सका को बड़ी जोर की भूख लगी ने कहा सका हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर तो उसमें भगवान ने देखा धुआं उठते तो भगवान ने कहा सकाओं से हमेशा लगता है कुछ कुछ यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो तुम वहां जाओ और प्रार्थना करो उनसे कहो कि कृष्ण इस मन में आए उन्हें भूख लगी तो भोजन की व्यवस्था की जाए भगवान के सकाव ने जब ब्राह्मणों से जाकर कहा ब्राह्मणों ने तो कुछ ध्यान नहीं दिया तो जो ब्राह्मणों की पत्नियाँ थीं उन्होंने सुना कि कृष्ण आएंगे उस समय उन्होंने थालियों पर अच्छे अच्छे पकवान भोजन रखे और वहाँ आई भगवान को भोजन कराया बलराम जी को भोजन करवाया अर्जुन ने भगवान के सका थे उन सबको भोजन करवाया बुलभक्त वत्सल भगवान की जय तो समय होने लगा तो भगवान ने उनसे कहा कि भाई तुम अपने घरों पर जाओ ना जाने लोग तुम्हें क्या क्या कहेंगे इस तरह से भगवान ने उन सबको विदा कर दिया बुलभक्त अवस्थल भगवान की जय बोल इस तरह से उनको भगवान ने विदा कर दिया आगे चलकर श्री सुखदेव गो जी कहते हैं हे राजन परीक्षा दीपावली का दिन था उस समय वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया संध्या के समय भगवान कृष्ण आए तो बाबा एक विशाल यज्ञ बना रहे थे भगवान ने कहा बाबा आज कोई उत्सव है तो उस समय नंदराज जी ने कहा बोले कन्हैया हम सब जो है इंद्र पूजन की तैयारी कर रहे हैं भगवान ने कहा यह कौन सी बोला